पातंजल योग प्रदीप ष दर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा पहला पहले अध्याय का नाम समन्वय अध्याय है क्योंकि इसमें सारे वेदांत वाक्यों का एक मुख्य तात्पर्य ब्रह्म में दिखाया गया है इसके पहले पाद में उन वाक्यों पर विचार है जिनमें ब्रह्म का चिन्ह सर्वज्ञता आदि स्पष्ट है दूसरे में उन पर विचार है जिनमें ब्रह्म का चिन्ह स्पष्ट है और तात्पर्य उपासना में है तीसरे में उन पर विचार है जिनमें ब्रह्म का चिन्ह स्पष्ट है और तात्पर्य ज्ञान में है चौथे से संदिग्ध पदों पर विचार है दूसरा दूसरे अध्याय का नाम अविरोध अध्याय है क्योंकि इसमें इस, इस दर्शन के विषय का तर्क से श्रुतियों का परस्पर अविरोध दिखाया गया है इससे पहले पाद में इस दर्शन के विषय का स्मृति और तर्क से अविरोध दूसरे में विरोधी तर्कों के दोष तीसरे में पंच महाभूत के वाक्यों का परस्पर अविरोध और चौथे में लिंग शरीर विषयक वाक्यों का परस्पर अविरोध दिखाया गया है तीसरे तीसरे अध्याय का नाम साधन अध्याय है क्योंकि इसमें विद्या के साधनों का निर्णय किया गया है इसके पहले पाद में मुक्ति से नीचे के फलों में त्रुटि दिखलाकर उनसे वैराग्य दूसरे में जीव और ईश्वर में भेद दिखलाकर ईश्वर को जीव के लिए फल दाता होना तीसरे में उपासना का स्वरूप और चौथे पाद में ब्रह्मदर्शन के बहिरंग तथा अंतरंग साधनों का वर्णन है चौथा चौथे अध्याय में विद्या के फल का निर्णय दिखलाया है इसलिए इसका नाम फलाध्याय है इसके पहले पाद में जीवन मुक्ति दूसरे में जीवन मुक्ति की मृत्यु तीसरे में उत्तरगति और चौथे में ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्मलोक का वर्णन है अधिकरण पादों में जिन जिन अवान्तर विषय पर विचार किया गया है उनका नाम अधिकरण है अधिकरणों के विषय अधिकरणों में निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया है पहला ईश्वर दूसरा प्रकृति तीसरा जीवात्मा चौथा पुनर्जन्म पांचवा मरने के पीछे की अवस्थाएं, छठवाँ कर्म सातवां उपासना आठवां ज्ञान नौवां बंध और दसवां मोक्ष ब्रह्मसूत्र में व्यासदेव जी ने जहां दूसरे आचार्यों के मत दिखलाकर अपना सिद्धांत बतलाया है वहां अपने को बाधरायण नाम से बोधन किया है इस दर्शन के अनुसार पहला हेय त्याज्य जो दुख है उसका मूल जड़ तत्व है अर्थात दुख जड़ तत्व का धर्म है दूसरा हे हेतु त्याज्य जो दुख है उसका कारण अज्ञान अर्थात जड़ तत्व में आत्म तत्व का अध्यास अर्थात जड़ तत्व को भूल से चेतन तत्व मान लेना है चारों अंतकरण मन बुद्धि चित्र अहंकार और इंद्रियों तथा शरीर में अहमभाव और उनके विषय में ममत्व पैदा कर लेना ही दुखों में फंसना है तीसरा हान दुख के नितान्त अभाव की अवस्था स्वरूप स्थिति अर्थात जड़ तत्व से अपने को सर्वथा भिन्न करके निर्विकार निर्प शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थित होना है चौथा हानोपाय स्वरूप स्थिति का उपाय परमात्म तत्व का ज्ञान है जहाँ दुख अज्ञान भ्रम आदि लेस मात्र भी नहीं है और जो पूर्ण ज्ञान और शक्ति का भंडार है